This one that holds me in my arms. अष्टावत्र का प्रभ का अर्थ यह है कि बीज भाव में चाहे जितना पाकापन हो जितना टेढ़ा हो परन्तु निर्वीज जो वस्तु है आत्मा परमात्मा उसको इसी पर और अंकुर भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अस्थि बोलते हैं बीज को वो जिसमें हो उसको बोलते हैं अष्ट और बीज भाव से जो अवक् हो, मान कार्य कारण भावात्न्न ना होता हो उस तो परमात्मा से भी अच्छा वक्र बोलते हैं वेदांत में वक्ता की प्रधानता नहीं होती, और श्रोता की भी प्रधानता नहीं होती थे किसने कहा है ने? और किसने सुना है और किस भाषा में बोला गया है इसकी प्रधानता नहीं होती किस व्यक्ति के बारे में बोला गया है उस व्यक्ति की प्रधानता होगी तो जब शुद्ध वेदांत बोला जाएगा तो उसका नाम ब्रह्म ब्रह्मदूपा होगा न ना उसका नाम वशिष्ठ श्रीता होगा ना अर्जुन गीता होगा क्योंकि जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वस्तु की प्रधानता से वेदांत शास्त्र होता है इसलिए वेद का बच्चा कहन है ये मालूम ही नहीं है किसी को तो। वेद का श्रोता कहन है तो ये भी मालूम ही नहीं है और वो भाषा भी उसकी अपनी है संस्कृत भाषा नहीं है वेद संस्कृत भाषा में नहीं है नागरी भाषा में नहीं है वेद की भाषा ही वैदिक है तो किस देश में पैदा हुआ किस काल में पैदा हुआ बच्चा कहां का है हिन्दुस्तानी की विदेशी तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हजार पांच से बरस के भीतर का है कि दस बीस हजार बरस पहले का है का तो इससे कोई मतलब नहीं <Sessy> हमारे संप्रदाय का है कि दूसरे के संप्रदाय का है कि इससे कोई मतलब नहीं क्या क्या उसने साधना की है तो इससे कोई मतलब नहीं किसने सुना है तो इससे कोई मतलब नहीं किस भाषा में बोलता है इससे कोई मतलब नहीं वो किस वक्ति के संबंध में बोल रहा है उसको वेदांत में पकड़ना तो है आपके मन में यदि कोई भय हो तो निकाल दीजिए भयम तत्वावम अर्पना वेदांत का कहना है कि यदि आप तत्व का चिंतन करेंगे तो आपका भय निवृत्त हो जाएगा द्वितीय आदवती विजदारण्य का कहना है कि दूसरे से भय होता है अभयम हृदय ब्रह्म ब्रह्म निर्भय पर है इसलिए वस्तु की प्रधानता से आप भोजन की तारीफ कीजिए तो ये मत कहिए कि किसने बनाया और ये मत कहिए कि किसके खाने के लिए बनाया गया और ये मत कहिए कि कहाँ बनाया गया और कब बनाया गया और किस बर्तन में बनाया गया यदि भोजन को तो पहचानना है तो भोजन की असली तारीख तो भोजन की तारीख होगी अरे भाई हमारी पत्नी का बनाया हुआ है तो इसको मीठा ही कहना चाहिए ऐसे जो बोलता है जब बाबू के खाने के लिए बनाया गया रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए ने? जब सोने के बर्तन में पकाया गया है तो अच्छा ही होना चाहिए ये सारी बातें बेकार है भोजन तो के रूप में अच्छा होना चाहिए तो इसलिए ये भी नहीं देखा जाता कि बच्चा पुरुष है की सुंदर अच्छा बद्र जी महाराज तेड़ ते, आठ पेड़े पेड़ पे आठ जगह से उनका शरीर पेड़ रहा था खड्डू लगते हुए चलते थे ढेंग लाते हुए चलते थे अब कोई सुंदरता का प्रेम लिया बोले राम राम राम ये क्या उपदेश करेगा ब्रह्म का तो अष्टावक्र माने ब्रह्म अभिषेक क्रिए गीता है इसलिए इसको तो अष्टावक्र गीता कहते हैं कहते है कि एक बार जनक जी के दरबार में कोई जवान ब्राह्मण कथा कर रहा था उसने कहा महाराज ब्रह्म ज्ञान कोई कठिन बात नहीं है वो तो घोड़े तो के रिकॉर्ड में अपना दाया पांव डाला और दहिना पांव अभी दूसरे रेकार्ड में पहुंचाने और किसी देर में ब्रह्म ज्ञान हो जाता उसने कहा तुम इस बात को प्रमाणित कर प्रमाणित कर सकते जेल में डाल दी और दूसरे भी जो विद्वान ब्राह्मण इसको प्रमाणित नहीं कर सके उनको जेल में डाल दिया गया तो अच्छा वस्त्र महामुनि के मन में कृपा आई और वो पहुँच गए जनक ने कहा आप इसको प्रमाणित कर सकते है कहा कर सकते है घोड़ा मंगाया गया बाया पांव घोड़े के रिकाब में डाला बोले तो सर तुमने इतने वेदांत सुना है कि घोड़े के रिकाब में पाँव और ब्रह्मज्ञान की कुछ और सुना है और सुना है महाराज तो बोले ये सुना है कि बिना गुरु के वेदांत का ज्ञान नहीं होगा सब तो सुना तो है आचार्यवान जवान पुरुषो वेद तो पहले बना गुरु तो महाराज मैं आपको तो ही गुरु बनाता हूँ अच्छा हम तो गुरु बनाता है तो दक्षिणा बोले मन धान बोले खड़ा रहे अब अच्छा, अच्छा भी चले गए उनके मंत्री जंत्री सब आए, बोले महाराज उतर अभी तो झीले नहीं बोले नहीं देखे नहीं जबा पे खड़ा रहे जबरदस्ती उतार के महल में ले गए पलंग कर लेता दिया करंकु तो चोक किसी प्रयत्न से जब नहीं बोले अच्छा मुनि फिर आए सिर्याए से उठ बैठा भले अच्छा क्या चाहता है कथम ज्ञानम आपनोती कथम सिर्भविष्य वैराग्य कथम प्राप्त हे तदगुरू हीमो ये राजा जनक का प्रश्न है ये श्लोक हमारे पास जो पुरानी थी उसमें ये श्लोक नहीं था लेकिन ईश्वरता से कर दूसरी पुस्तकों में मिलता है तो उसका अभिप्राय हमें चाहिए सच्चाई का ज्ञान जैसे तुम चाहते हो कि हमें स्वर्ग मिले वो स्वर्ग है तब न चाहते हो स्वर्ग तो है कि नहीं पहले ये ज्ञान होना चाहिए अच्छा हमको नरक ना मिले तो नरक है कि नहीं ये ज्ञान होना चाहिए कथा पुनर्जन्म अच्छा हमारा ना हो तो जन्म मृत्यु है कि नहीं है ये ज्ञान होना चाहिए तो ये सब तो कुछ किया नहीं बोले हमको चाहिए हमको चाहिए मुक्ति परिणलक्षण बात है दुनिया में आप संबंध ही संबंध तो चाहते हो संबंध माने रिश्ता हो हमको ये चीज खाने को मिले ये देखने को मिले ये सुनने को मिले ये पहनने को मिले भगवान ये रिश्तेदारी हो ये नातेदारी हो ये पैसा हो ये सब संबंध है ना अपनी इंद्रियों को जब हम किसी एक चीज के साथ मिलाना चाहते हैं और बांध करके रखना चाहते हैं तो इसका नाम तो हुआ बंधन आप मुक्ति चाहते हैं क्या किससे मुक्ति चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि मुक्ति है कि नहीं ये समझना है और मुक्ति क्या है बंधन हो तभी मुक्ति होगी तो बंधन आपका कहाँ है नारायण पैसे के साथ बंधन है स्त्री के साथ बंधन है शरीर के साथ बंधन है पुरुष के साथ बंधन है बच्चे के साथ बंधन है मकान के साथ बंधन है और इन बंधनों को तो आप छोड़ना नहीं चाहते तो जैसे कोई हाथ से तो घड़ी को तो पकड़ ले कि घड़ी हमको चाहिए घड़ी हम रखेंगे घड़ी हम नहीं छोड़ेंगे कही तो हाथ से पकड़ के रखे और मुंह से चिल्लाए मुक्ति मुक्ति है तो ये भगवान हम सबके लिए तो कोई बात नहीं कह सकते लेकिन किसी किसी के मन की ऐसी हालत हो तो वो तो स्वयं सोचना कि क्या वो सचमुच मुक्ति चाहता है और फिर मुक्ति मान लो है और वो कुछ करने से मिलेगी मिलेगी तो खो जाएगी आ रही है और जाएगी कब तक रखोगे देखो है के रूप में मुक्ति मिलेगी तो तुम्हारा मन हटते ही वो छूट जाएगी कोई भी है है के रूप में अनुभव होने वाली चीज हमेशा तुम्हारे साथ रह नहीं अच्छा यदि तुम तुम के रूप में मुक्ति मिले तो जब तक हम तुम दोनों चाहेंगे या हम न चाहें लेकिन तुम चाहता रहे तब तब मेला रहेगा और हम न चाहे तो भी गायब और वो न चाहे तुम न चाहे तब भी गायब परंतु जब मैं के रूप में ही कहीं मुक्ति मिल जाए मैं का निज स्वरूप ही मुक्ति हो तो मुक्ति छुड़ाए भी नहीं छूट सकते तुम कहो कि हे मुफ्ती हम तुमको तिजोरी में रखते हैं कहे मुक्ति हम तुमको फेरित भेजते हैं लेकिन ना मुक्ति टेरिस्ट जाएगी ना स्वर्ग जाएगी ना बैकुंठ जाएगी है? और कहो के दो दिन के बाद आना मुक्ति तो ये भी वो नहीं मानेगी तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी इसलिए जो क्षय में मुक्ति मिलती है वो तो बिल्कुल मानसिक है और जो तुम हो में मुक्ति मिलती है वो दोनों की इच्छा से है और जो मय में मुक्ति मिलती है वो बिल्कुल स्वतंत्र है तब विचार की आवश्यकता हो गई न की मुक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो क्या है मुक्ति इसलिए राजा जनक ने ये प्रश्न किया कथम ज्ञानम अवाप्दी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है कोई जिज्ञासु कोई अधिकारी पुरुष ज्ञान कैसे प्राप्त करता है फिर पूछते हैं अच्छा ज्ञान होने पर मुक्ति कैसे होती है मुक्ति माने छुटकारा यदि तुम खुद किसी चीज को यह को या वह को या तुम को पकड़ के रक्त हो या मैं पने को भी किसी भाव में बांध करके रक्त हो तो वही बचा हो जाएगी जैसे हाथ से घड़ी को पकड़े और मुक्ति मुक्ति चिल्लाए इसलिए मुक्ति को जानना जरूरी है कि वो क्या है और ये तब होगा कि जब संबंध त्याग रूप वैराग्य हमारे हृदय में आवे कि आजकल आध्यात्मिक उपदेश के नाम पर जो सेला बनाने के बाजारों ढंग में चलते हैं वो दूसरी चीज है और मुख्छा दूसरी चीज है जिज्ञासा दूसरी चीज है वो अपने भीतर अपने आप जानने की तीव्र लालसा है अभिष्ठा है प्यास है अपने आप को जानने के लिए झंडा बाग के दूसरे को दिखाने के लिए मुक्ति नहीं चाही जाती है अब अच्छा भक्र जी महाराज बोले लो देखो कैसी जल्दी जल्दी बात आपको सुनाते हैं मुक्ति मिश्र चेतता तो विषयान विषव त्यजो क्षमार जो गया तू सौ सत्यम पीयूष मेरे प्यारे पुत्र सात सात का अर्थ होता है जो वंश को फैलावे उसको चाहे बाप को साथ बोलो चाहे चाचा को बोलो चाहे भाई को बोलो चाहे बेटे को बोलो जैसे बोलते हैं ना कि तुम तो हमारे वंश को बढ़ाने वाले हो वैसे ज्ञान के वंश को जो बढ़ाने वाला हो उसको तो साथ बोलते हैं। बोले तो बेटा तुम मुझे चाहते हो कहा चाहते हैं? तो पहली बात ये है कि, कि किसी चीज में तो तुमको तो बांधा नहीं है तुम ही किसी किसी चीज के साथ बंध गए हो तो किसके साथ बंधे हो होगा विषयान विषय त्यज संस्कृत भाषा में विषय शब्द का अर्थ होता है बंधन का हेतु विषयअंत जना विषया इति जनानी ये बंधने धातु से ऐसी उपसर्ग लग करके विषय शब्द बनता है विषय माने यही संसार की चीजें स्त्री पुत्र धान शब्द पर, गंग, ये अपने से बाहर जो चीज हैं इनका नाम होता है विषय ये महाराज शक्ति प्रतिष्ठा लोग सात रूपया दान कर देते हैं और बोलते हैं कि हमको मुक्ति का किताब मिल जाए महाराज वो सात रूपए दान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है विषयान जैसे विष के सेवन से जहर पीने से जैसे आदमी का शरीर मर जाता है इसी प्रकार विषयों का सेवन करने से विषयों में प्रेम करने से आ, ये नहीं कि पाँच लाख रुपया तो आसन के नीचे दबा के बैठे हैं और स्वयं तो बोलते हैं, हम तो ये कई चीज खाते हैं हम तो दो ही चीज खाते हैं है ना तो बोलते हैं कि हम तो फटा ही कपड़ा पहनते हैं पुराना ही कपड़ा पहनते हैं अब वो महाराज लाखों तो दबा के बैठे हैं कि आगे जो हमारा दुश्मन है उसके हाथ में ये लग जाए काम आवे और स्वयं तो भगत राज भी बने रहें और मुकत भी बने रहे जैसे कोई मुकत राज नहीं बनता है न ऐसे राज बनता है जैसे विष पीने से अनर्थ होता है इसी प्रकार संसार के इन विषयों के साथ संबंध जोड़ने से अनर्थ होता है जब तुम स्वयं सम्बन्ध बना रहे हो और बनाना चाहते हो बनाए रखना चाहते हो और फिर चर्चा करते हो मुक्ति की तो पहली शर्त यह है कि जथा अनर्थ कारकवास जैसे अनर्थ कारक होने के कारण विषम जथा विषम अनर्थ हेतु स्व जैसे विष अनर्थ का हेतु होने के कारण छोड़ा जाता है इसी प्रकार ये विषय देह भी विषय है मन भी विषय है दृश्य मात्र जो साक्षी भाष्य दृश्य मात्र का उनका परि त्याग करो बोले भाई ये तो ठीक है प्याज प्याज की बात बहुत है कुछ ग्रहण करने की भी बात है कहाँ ग्रहण करने की बात लो हमार जवदयातु तो सत्यम पीयू शवत जैसे अमृत अपने को अमर होने के लिए अमृत किया जाता है इस तरह से हम तुमको एक अमृत बताते हैं अमृत रस है ये अमृत भूति है ये अमृत औषध है तो का इसका काम करो बोले भाई ये क्या है बोले ये है कि क्षमा करलता, दया संतोष और सत्य इनको अमृत के समान धारण करो अब देखो बात क्या है कि जैसे धरती है वो क्षमा करते हैं श्रुद्ध मल त्याग कर दो मूत्र त्याग कर दो गन्हा त्याग श्रुद्ध परंतु पृथ्वी किसी को दुख नहीं देती है बदला नहीं देती है उससे हे भगवान अब ये ब्रह्म क्या है तो वो पृथ्वी है और यम पृथ्वी सर्वेशान भूतानाम मधु पृथ्वी क्या है कि साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म का ही नाम पृथ्वी है तो ब्रह्म क्या है का वो अधिष्ठान रूप होने के कारण जो तो स्थान है और ब्रह्म अधिष्ठान है तो अधिष्ठान में अध्यक्ष की चाहे दो रूप रेखा हो उसमें आप ये कल्पना करो कि ये सांप है और काट लेगा और ये कल्पना करो कि ये माला है और पढ़ने लायक है हमारे परंतु रस्सी जो की त्यो किसी प्रकार ब्रह्म में चाहे कोई कैसी भी कल्पना करे वो अधिष्ठान है और अभ्यक्त की किसी भी रूपरेखा को वो बर्दाश्त करता है सहन करता है तो यदि उस ब्रह्म से आपको एक होना है तो पहले दुनिया के अच्छे बुरे को सहन करने का अभ्यास कीजिए है ना दंड और तारीफ ऐसी बचिए क्षमा कीजिए पृथ्वी से एक होना क्षमा है ब्रह्म से एक होना क्षमा है अंत में एक दिन ब्रह्म से एक हो करके आपको आपको समग्रभ्य को क्षमा करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रह्म क्षमा करता है ये उसका स्वभाव है उसका स्वरूप है तो आज से ही आप अभ्यास शुरू कर दीजिए कि अपराधियों को क्षमा कीजिए दूसरी बात है सरलता आर जो माने सरलता रिजुता ये क्या है कि आप माया को छोड़ना चाहते हैं कि नहीं यदि आप मुक्ति चाहते हैं और ब्रह्म से होना चाहते हैं, तो आपको तो माया का तो त्याग करना पड़ेगा और यदि आप अपने जीवन में कपट को तो रखेंगे और माया से सूचना चाहेंगे तो कुछ जो कुछ लगती है की नहीं इसमें व्यावहारिक कपट को तो, तो आप अपने जीवन में रखना चाहे और परमार्थ में खास मान जो माया है उस माया से छूटना चाहे कैसे छूटेंगे भाई है ना माया का ही तो एक हिस्सा है कपट कम ब्रह्म कम ब्रह्म कम कटवत आदरणी इसी का कप कपट तो कपट क्यों कहते हैं तो वो ब्रह्म को जैसे कपड़े से किसी चीज को भाग दिया जाए आवरण कर देता है अब तुम महाराज अपने जीवन में तो रखो कपट और ये सोचो कि जो आत्मा ब्रह्म है वो निर्माण हो जाए निष्ठ कथ हो जाए तो ये नहीं हो सकता अब बोले कि अच्छा एक तीसरी बात लो ब्रह्म जो है वो सबका निरुपाधिक हित है दया दया का अर्थ क्या है बिना किसी वासना के बिना किसी कामना के बिना कुछ चाहे ब्रह्म जैसे सबका आत्मा है और सब की भलाई करता है सब को सत्ता स्पूर्ति देता है बिच्छू में चेतन हो कौन चल रहा है सात में चेतन होकर के कौन रेंग रहा है करेले में कड़वा कौन है अंगूर में मिठास कौन है सूर्य चंद्रमा में चमक कौन है समुद्र में खारापन कौन है धूली का कौन है भ्रम है वो बिना किसी कामना के बिना कुछ चाहे सबका हित सबका आत्मा सबको सत्ता स्पूर्ति देने वाला है आप विश्वास के ऊपर बिना कुछ चाहे सबका भला करो इसका नाम दया है निरुपाधिक हित जो है तो उसी को दया कहते हैं क्षमार जव दया तो सत्यम तीरू सवक भज तो माने अपने आप में संतुष्ट की आत्मधर्म है वो क्षमा आत्मधर्म है विवेको है ना आत्मा जैसे जितनी कल्पनाएं की जाएं उसका वो धारण करने वाला अधिष्ठान सत है जैसे आत्मा निर्माय है आर्गो भी आत्मधर्म है दया भी आत्मधर्म है और संतोष माने अपने स्वरूप में ही सुखी रहना हम जैसे हैं जो हैं जब है जहाँ है सुखी है कि नहीं तो ये संतोष जो है वो आत्म धर्म है आत्म सुख है अब बोले सत्य क्या सत्य क्या है कि ये भी आत्मधर्म है सत्य के आत्म धर्म है, क्या आत्मधर्म है तो ये आबादी है किसी भी काल में किसी भी देश में कोई चीज एक जगह हो दूसरी जगह ना हो तो बाधित होती है एक समय में न हो दूसरे समय में हो तो वो बाधित होती है आ, दूसरे आकार में ना हो तो बाधित हो जाती है आकार स्वयं बाधित हो जाता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है तो अबाधित जो है इसका नाम सत्य है जिसकी सत्ता कभी खंडित न हो उस अखंड सत्य का नाम सत्य है तो ये तो आत्मा का स्वरूप है इसी का नाम है पीयूष इसी का नाम है जैसे जूस होता है ना जूस ये पीयूष में पी माने पीयो, है और जूस माने जूस है नमृत हाँ ये ये पीने योग्य पीने योग्य शोषण करने योग्य ये पीयूष है पीयूष पीए से पेयू अर्थ होता है पीने के योग्य जो है उसका नाम पीयूष जैसे अमृत पीते है वैसे इसको धारण करो ये क्षमाधि जो है वो पीयूष है क्योंकि इससे आपको आत्मा का ज्ञान होगा ऐसे उनका सेवन करना चाहिए और संसार में जो विषय हैं जो अपने से अन्य है वो हमको अपने में पकड़ कर बांधने वाले हैं, बीच के समान है अनर्थ हेतु है इसलिए उनका त्वरितग करना चाहिए इस प्रकार अष्टावक्र मुनि जो हैं, ये अष्टावक्र गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं मुक्ति में क्षति के विषयान विषव त्यजो सत्यंतीयूषवध शांति शांति शांति